पातंजल योग प्रदीप साधनपाद पाद सूत्र बीस भाषार्थ व्यास भाष्य सूत्र बीस दृषिमात्र सब धर्मों से रहित जो केवल चेतन मात्र अर्थात ज्ञान स्वरूप पुरुष है वह दृष्टा कहा जाता है यदि ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान का आश्रय कैसे हो सकता है अर्थात ज्ञान स्वरूप धर्म का आधार होने से दृषिमात्र कैसे हो सकता है इस शंका का उत्तर देते हैं शुद्धोपी प्रत्ययानुपस्या यद्यपि वह स्वभाव से ज्ञान का आधार न होने से शुद्ध ही है तथापि प्रत्ययसंगक बुद्धि धर्म ज्ञान को अनुसरण करने से ज्ञान का आधार कहा जाता है अर्थात यद्यपि पुरुष ज्ञान स्वरूप ही है तथापि बुद्धि रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होने से उस बुद्धि के धर्मभूत ज्ञान का आधार प्रतीत होता है इसलिए बुद्धिवृत्ति का अनुकारी अर्थात तदाकारधारी होने से पुरुष प्रत्यनुपश्य कहा गया है सो यदि दृश्यमात्र चेतन भूत पुरुष न तो बुद्धि के समान रूप वाला है और न प्रत्... अत्यंत विरुद्ध रूप वाला है अर्थात यह पुरुष बुद्धि से विलक्षण है क्योंकि ज्ञात अज्ञात विषय होने से बुद्धि परिणामिणी है और सदा ज्ञात विषयक होने से पुरुष अपरिणामी है अर्थात बुद्धि का विषयभूत जो गवादी घटादि पदार्थ हैं वे कभी ज्ञात होते हैं और कभी अज्ञात किंतु पुरुष का विषयभूत जो बुद्धि तत्व है वह सदा पुरुष को ज्ञात ही रहता है इसलिए बुद्धि सदा एक रस न होने से अर्थात विषय सन्निधि से विषयाकार होकर ज्ञात विषय होने से और अन्य समय में अज्ञात विषय होने से परिणामनी है और पुरुष सदा एक रस होने से अपरिणामी है क्योंकि पुरुष का विषयभूत बुद्धि तत्व सदा ज्ञात ही रहता है अतः यह दोनों परस्फल विलक्षण है एवं संगत्यकारी होने से अर्थात तीन गुणों से मिलकर पुरुष के भोग अपवर्ग रूप अर्थ का संपादन करने से बुद्धि परार्थ है और पुरुष असंगत अर्थात केवल होने से अन्य किसी का अर्थ न होने के कारण स्वार्थ है इस कारण से भी दोनों परस्पर विलक्षण हैं तथा शांत घोर मूढ़ाकार से परिणित हुई बुद्धि शांत घोर मूढ़ पदार्थ विषयक अध्यवसायशील होने से त्रिगुण तथा अचेतन है और पुरुष गुणों का उपद्रष्टा मात्र होने से अर्थात बुद्धि में केवल प्रतिबिंबित मात्र प्रकाश डालने से न कि तदाकर परिणत होने से गुणातीत और चेतन है इस कारण बुद्धि के समान रूप नहीं हैं तो फिर क्या अत्यंत विरुद्ध रूप है इसका उत्तर देते हैं कि अत्यंत विरुद्ध रूप भी नहीं है क्योंकि शुद्धोपी यह पुरुष शुद्ध रूप अर्थात सब विकारों और परिणामों से रहित होने पर भी प्रत्यन उपश्य बुद्धिवृत्ति रूप ज्ञान को प्रकाशता हुआ बुद्धिवृत्ति रूप न होने पर भी बुद्धिवृत्ति स्वरूप से भान होता है ऐसा ही पंचशिखाचार्य ने भी कहा है प्रति संक्रमाच प्रतिसंक्रांतिव मनुपपतति अनाणा मि भोक्शक्ति प्रतीसक्रमा चरणामक्रांतिव तद वृत्तिमुपततीचतन्योपग्रह वृत्त्य बुद्धिवृत्ष्टा ही ज्ञान वृद्धि रिताख्याये अर्थात अपरिणामी जो भोग त्रृशक्ति संज्ञक पुरुष है वह यद्यपि अप्रति संक्रमक है अर्थात किसी विषय से संबंध न होने से निर्लिप है तथापि परिणामनी बुद्धि में प्रतिबिंबित हुआ तदाकार होने से उस बुद्धि की वृत्ति का अनुपाती अनुसारी हो जाता है और उस चैतन्य प्रतिबिंब बुद्धि वृत्ति के अनुकार मात्र होने से बुद्धिवृत्ति में अभिन्न हुआ वह चेतन ही ज्ञान वृत्ति कहा जाता है